हम्म, हम्म, धीरे-धीरे कौन सकता है? नहीं तो? तो संक्षेप में ही यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से इधर तो प्रसंग यहाँ से है लेकिन वो तो यही से अपना आप इच्छित है इस प्रकार विचार कर रहे थे शेठ जी यहाँ जय दयाल गोविंद का जो गीता के संस्थापक हैं, और बाबा जो कलम बताया ना मस्तूरानंद सरस्वती जिनको का जिनको बाद में राधा बाबा कहा गया हाँ। देखो उधर 26 या 27 या 28 अप्रैल उन्नीस को एक विशेष बात घटित हो गई बाबा अपने उपासना कक्ष में बैठे हुए थे बाबा के सामने अपने उपास्य का चित्रात्मक श्री विग्रह विराजित था वह चित्र जिसमें भगवान श्री कृष्ण यमुना तट पर अकेले खड़े हुए थे हुए है खड़े खड़े वंशीवादन कर रहे हैं और वह वंशी वक्ष स्थल से लगी हुई है बाबा ने एक बार कहा था कि मुझे श्री कृष्ण की जिस रूप माधुरी का दर्शन मिला है उस छवि की कुछ कुछ अनुहार इस चित्र में है बाबा का यह उपास्य श्री विग्रह चिन्मय हो उठा और बाबा को दिखलाई दिया कि श्री विग्रह के दोनों अधर हिल रहे हैं बाबा का ध्यान उस पर और अधिक केंद्रित हो गया अधरों का हिलना ही नहीं उसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए बाबा का हृदय आनंद से भर गया भगवान श्री कृष्ण ने बाबा से पूछा गीता की विवेचन पूर्ण तात्विक व्याख्या के लिखने का कार्य तो पूरा हो गया अब मुझे यह बतलाओ अठारहवे अध्याय के अड़सठ तथा उनहत्तर वे श्लोक यम परमंगुह मद भक्तेश्विदा चमान मनुष्यु इन दोनों श्लोकों के प्रतिपाद्य तथ्य के बारे में तुम्हारी क्या धारणा है ने पूछा। इस प्रश्न को सुनकर सुनकर बाबा ने कहा सभी आचार्यों ने तथा श्रेष्ठ टीकाकारों ने यह इमम परम का अर्थ श्रीमद् भगवद गीता ही माना है तथा श्लोक का अर्थ ऐसा लगाया है कि इस परम गीता शास्त्र का जो मेरे भक्तों में प्रचार करेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा और भूमंडल में उससे बढ़कर प्रियतर मेरे लिए कोई होगा नहीं आचार्यों के इसी मत को मैं भी मानता हूँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक दृष्टि से यह अर्थ पूर्णता सही है परंतु यह इम परमु का परम अर्थ कुछ और ही है इसका जो आचार्यों ने कहा है ना, पूरा दबा मैंने बता दिया कि परमंगुम से गीता लिया है तो श्री कृष्ण ने क्या कहा दृष्टि से सही है किंतु और आगे फिर क्या कहा भगवान ने इसका वास्तविक अर्थ है सर्व भूतम परम सर्व भूतम भूया हाँ हाँ तो ये ध्यान से तो सुनना ये ये जो श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे तो अठसठ उनहत्तर का अर्थ समझाने के लिए श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ध्यान ऐसी इसको सुनना बोलो क्या बोलो परम वचा हाँ, तो हाँ। तो अच्छा में नहीं नहीं, नहीं इसी का है ना सर्वतम भूया सुन में परम वचा इसमें दृढ़ ये जो है ये श्री कृष्ण ने उसको यहाँ से सम्बन्ध जोड़ा अर्सा टो उन है ना वो तो पूरा प्रसन्न एक ही चल रहा है न तो यहाँ फिर भगवान बता रहे हैं हम बाबा की प्रतिभा तो प्रखर थी ही नहीं, इसे पढ़ना सुनती सर्वगृहतम भूय शुणु परमम वचह। जो इसी अध्याय के चौसठवे श्लोक में है इस वाक्य को सुनते ही बाबा के अंतर में चौसठवा श्लोक उभर गया सर्वगृहतम भूय शुणु में परम वच इष्टो सिमे दृढ़ तत्वितम बाबा की प्रतिभा तो प्रखर थी ही इस श्लोक के उभरते ही एक एक शब्द के गर्भ में निहित अर्थ भी उभरने लगे सर्वगुहतम शब्द गीता में केवल एक बार यही आया है और इस सर्वगुहत तो और जगह आया है तो सर्वगुहित एक ही जगह आया है और। इस परम वचन का अर्थ है मनमना मनमान भक्तो मधियां सर्व गोतम परम वचन कौन है चौसठ में आया ना तो क्या भगवान ने कहा सर तम परम वचन क्या हुआ मनमना भाव ना। मत भक्तो क्या चौसठ के, के बाद पैंसठ है क्या मनमना भाव की संख्या क्या है पैंसठ हाँ तो वे स्वर्व को गुतम परम वचन वही हो गया है नीतम परम वचन वही हो गया और परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्व पापे मोक्ष हाँ, सर भु, में जो कहे हाँ, और लोक में हाँ। गुहतम के तुरंत बाद भूय शब्द इसलिए आया है कि मन मना सद भक्तो मजी मां नमस्कुरु यह पंक्ति जो की क्यों नवे अध्याय के चौतीसवे तो श्लोक में आ चुकी ये है आ चुकी है ना इसलिए सुनि भगवान ने कहा है तो सर्वभूत हितम जो है इसको पुनः सुनो पुनः क्या है मन मना को तो हितम है भगवान के अनुसार पहले गुहित कहा है हा, हा, हा। और यही बात भगवान भूय अर्थात पुनः कहने जा रहे है तथा यही भगवान का सर्वगुहतम परम वचन है इन बातों को यहाँ लिखने पढ़ने में कुछ क्षण तो लगे ही पर बाबा को यह अर्थ बोध होने में क्षण भी शायद ही लगा हो और फिर तुरंत बाबा भगवान श्री कृष्ण के पूछ बैठे तो क्या सर्वधर्म का परित्याग करके तुम्हारे प्रति सर्व भाव ऐसी आत्मसमर्पण करना ही श्री गीता जी का सर्वगृहतम प्रतिपाद्य तथ्य है और इसका आचरण करने वाला एवं इस तथ्य का प्रचार भगवान तो प्रति जो पूछा है ना मैं इसका कृष्ण से पूछ बैठे तो क्या सर्व धर्म का परित्याग करके तुम्हारे प्रति सर्व भाव ऐसी आत्म समर्पण करना ही श्री गीता जी का सर्व गृहतम प्रतिपाद्य तथ्य है तो और इसका आचरण करने वाला एवं इस तथ्य का प्रचार करने वाला ही तुमको सर्वाधिक प्रिय है किसका प्रचार करने वाला जो ये ये शरण का गीता नहीं तो श्रीकृष्ण ने परम तत्व क्या माना है मनमना भव मद भक्तो भि नाम नमस्कार इसी भक्ति का समग्र गीता सागवान श्री लिया भगवान कृष्ण ने कहा वस्तुतः यही सर्वृहतम तथ्य है गीता के सर्वांत में जो ही यह सर्वतम क्या हुआ है शरण मनमान भो मद भक्तो भाव जो है न और सर धरवान परिचित शरण शरण जी सर बुद्ध गुतम है उसी के लिए जो वहां पर कहा गया है कि जो प्रचार की बात आई है ना क्या क्या प्रचार का श्रेस है यह इम परम गुम मत भक्त तो परम गु वही तो प्रसंग मन जो प्रसंग चल रहा है मनमाना भो मत भक्तो भाई जो है भक्तो में कहने का है यही भक्ति का हाँ हाँ और गीता के सर्वांत में जो ही यह परम सर्वुहतम गया कहा गया क्यों ही के रक्षार्थ मुझे यह भी तुरंत कहना पड़ा कि फिर बोलना की गीता के सर्वांत में जो ही यह सर्वगुहतम परम वचन कहा गया क्यों ही सत्य के रक्षार्थ मुझे यह भी तुरंत कहना पड़ा कि जिस व्यक्ति के जीवन में तप न हो भक्ति न हो श्रवणेचा न हो और श्रद्धा न हो ऐसे अतपस्वी अभक्त अश्रवणे असुयाप्रिय व्यक्ति के सामने इस परम रहस्यमय तथ्य का कथन नहीं करना चाहिए हाँ कौन मनमाना भो मत मन भक्तो इसको नहीं करना चाहिए लोग सोचे सामान्य लोगों के लिए ये बहुत गोपनीय इदम तो ना तपस्थाए न भक्ता है अब बाबा के मन की विचित्र स्थिति थी एक नवीन अर्थ एक नवीन दृष्टि पाने का मन में परम उल्लास था और साथ ही एक अत्यंत खेद भी था कि हाय व्यर्थ ही मैंने इतने दिवस खो दिए अपने उल्लास को छिपाते हुए बस हो गया हो गया मतलब क्या होगा ये जो है ना सर भुत गुस्तम कहा गया है ना, तो यही यहाँ परम गम ऐसी वही लेना है सर भुद्ध गुणतम अब भूया क्यों कहा है क्योंकि एक बार पहले आ चुका है मनमना भो मत भक्तो आ गया है ना इसको एवं परम गुम मद भक्त जो आ गया है ना यही मनमना भो मत भक्तो भे शरण है ना भगवान की और सौ हनुमान परिजय तो फिर उसके अंतर्गत ही आ गया ना उसकी अंतर्गत ही आ गया इसलिए सभी वाक्य एकार्थक है यहाँ शंकराचार्य क्या करते हैं सर भगवान प्रतिज्ञा को कोई अलग अर्थ कर देते हैं ना खींच करके हुँ. एक क्या है कि सभी धर्मों को छोड़ करके एक अदी पर ही हूँ ऐसा समझ लो ये ये जो है ना से मेल खा रहा है सर से कहा अलग हो रहा है शंकर की व्याख्या शंकराचार्य का जो भाष्य है ये पूर्वापर्श लोगों से अलग जा रहा है कि मेल खा रहा है अलग जा, अलग जा, है। जा रहा है मूदन का जो है मेल खा रहा है तो मसूदन सरस्वती ने इसीलिए व्यक्ति शंकराचार्य के भाषा को यहाँ नहीं माना क्योंकि जब पहले मनमाना बहुमत भक्तो आ गया और बाद में भी सब ये बातें आई है करीनम तो आज्ञा पालन करूंगा तो फिर ये जो है मीलमिल है और खुद शंकराचार्य में देखेंगे यहाँ कमेल शरणम गति स्वर्व भावे भारत यहाँ शरण से स्रान शरणागति ही ली है ना और यहाँ जो सर्वान परिचित नाम एक यहाँ शरण का बदल दिया जबकि एक युवा यहाँ करना चाहिए पूर्वा पर अनुकूल नहीं आया तो यहाँ पर मतलब ये एक अभिप्राय ये भी है ये जो अच्छा अभिप्राय जो है ना सब स्वर्भ आगा सार मदमुना भो मद्भ मध्याजी माओ नमस्कार नहीं वो वो यहाँ है नहीं ये लोग समझते भी नहीं है समझते भी नहीं है बहुत समझना बड़ा कठिन नहीं है कौन है ना तो पता पस्टाए ना करें। हाँ मतलब ये कि क्या उपदेश नहीं करना तो ये सर्वभूतम नहीं कहना सर्वभुतम बात इनको नहीं कहना अब इनको तो क्या कर्मयोग की शिक्षा दी जा सकती है ना इस काम कर्मयोग की कि कर्ता कर्तृत्व भक्तित्वी हो करता भाव से कर्म करो ये तो कहा जा सकता है ना सर्वभूत नहीं कहना चाहिए उसको सबसे कठिन उसका ही पालन करना है मनमना भव मत भक्तो भाव जो है ना मामेकम शर्णमस यही जीवन में नहीं करेगा तो उनको निष्काम कर्मयोग की शिक्षा दी जा सकती है जो गीता में कहा रहे हैं तो स्वर्गुद गौतम को ही मना किया है और अधिकारी के अनुसार बताना ही चाहिए हाँ वही है, है।, है।, है। रामानुज ने भी शायद यहाँ गीता शास्त्री दिया होगा कर्म भूषण ऐसी रामानुजाचार्य शंकराचार्य की जगह गीता शास्त्री लिया और वो प्रसंगानुसार ये बढ़िया व्याख्यान है ये जो बढ़िया है वो सब मानना जाता है में भी ये जी, दिख्ट दिख्ट। जी और जाते है। है? जाते तो? दिख्ट। दिख्ट। दिख्ट। नहीं नहीं ने देखना पर यम परमन हो सकता है पूरा जीता ले लिया है वो देख लेंगे आपने ध्यान साहब पूरी गीता ले सकते हैं वहाँ लेकिन सर बनमान प्रतिक्रिया में वो शंकराचार्य संतुष्ट आचार्य की अब देखेंगे पार्ट अपना अब थोड़ा देखो कुछ चला तो जातेम भक्त होने से सर्वधा समर्पण हो जाएगा वहाँ तो रामन कहते है की अपने दर्म को कर्तिक भोपृत्वी को छोड़कर जो मैंने कर्ता भुगता अपने को मानते है ना समर्पण भोपृत्तवादी को छोड़ करके एक भगवान को स्वीकार कर लिया तो उसे क्या है कि ये पूर्वा पर वो प्रसंग सुरक्षित रहता है उसमें सुरक्षित रहता है पी का तो व्याख्यान एक अलगी है है ना वो बहुत व्याख्यान लगी है उसका वो तो बहुत रहस्य शरणागति को तो सबसे रहस्य माना गया है सबसे रहस्य तो शरणागति ही मानी गई है तो बहुत बढ़िया है अब देखेंगे अपना कहाँ से है पियर है आज घोड़ी नहीं लगा लब्धा पर याुता स्थितेहा वचन तवा नोह स्मृति ल मोह स्मृति लसद मैं अच्युता मैं अच्युता अस्म गदेह करी से वचन तवा चलिए अच्युत मोह नष्टा मया स्मृति लब्धा अच्युत प्रसादात, मोहा, मया स्मृति ज्ञान किया है की कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया क्या प्राप्त हो गया हाँ विद्युत अजय ग्रंथी सिद्धंते सर्वसंत चाष परमाणी तस्मिन दृश्य तो वही दर्शन जो है ना वही ज्ञान यहाँ माना है और उसमें ज्ञान आप लोग मत करिए तो कर वो सब ऐसा ही तो है का अधिकारी भी नहीं है लेकिन इसी में लगा देखो पूरा अच्छे मेरा मुह नष्ट हो गया मैं स्मृति लब था मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया मुझे क्या हो गया आत्मज्ञान प्राप्त हो गया शंकर वास्तव की अब देखेंगे तो अब ये क्या है की हाँ और स्थिति गये या मतलब संदेह रहित होकर स्थित हूं मैं कैसे स्थित हूँ संदेह रहित होकर स्थित हूँ मैं युद्ध के मैदान में अब संदेह रहित होकर स्थित है अब कोई संदेह नहीं रहा सो so वचनम करीते आपके वचनों का पालन करूँगा आपके वचनों का क्या करूँगा पालन करूँगा अब लगाइए फिर दूसरा बताएंगे पहले भाग से बताएंगे मोहा मोह क्या है अज्ञान से उत्पन्न होता है और संपूर्ण संसार के अंदर्थ का हेतु होता है मो किसे होता है हाँ अज्ञान से उत्पन्न तथा संपूर्ण संसार के अंदर का हेतु मोह होता है और सागर युद्ध उस तरह सागर के समान उसे पार करने में कठिन है सागर के समान तैरने में कठिन है किसको मुंह को हाँ मुँह में फंस जाता है आदमी को तो बड़ा परेशान हो जाता है स्मृति क्या यहाँ स्मृति से क्या अर्थ है यहाँ पर ये आत्म तत्व तो स्मृति आत्म तत्व तो को विषय करने वाली स्मृति आत्म तत्व को विषय करने वाली स्मृति अर्थात ज्ञान आत्म तत्व को विषय करने वाला ज्ञान जिस स्मृति या प्राप्त होने, होने से सभी ग्रंथियों का सभी ग्रंथियों की निवृत्ति हो जाती है सभी ग्रंथियों की अविद्या काम आदि ग्रंथियों की निवृत्ति हो जाती है तब प्रसादात करते है यहाँ पर तो प्रसादात की आपके अनुग्रह से है ना आपके अनुग्रह के आश्रित मेरे द्वारा आपके अनुग्रह के के आश्रित आपकी कृपा के आश्रित मैंने स्मृति प्राप्त कर लिया आपने प्राप्त कर लिया देखेंगे अनिल इसके द्वारा यह निश्चित रूप से दिखाया जाता है इसके द्वारा या निश्चित रूप से दर्शित होता है या कहा होता है क्या किस प्रकार मोहनास प्रश्न और उत्तर के द्वारा मोहनास संबंधी और उत्तर के द्वारा प्रतिवचन है उत्तर प्रश्न कैसा था यहाँ पर कश्चित अज्ञान सम्मोस्ते धनंजया ये प्रश्न है ना और उत्तर क्या है प्रतिवचन नष्टो मोह ये है तो मोहनास संबंधी और उत्तर के द्वारा इतिशित दर्शित होती है ना अन से लेना है मोहनाश प्रश्न प्रतिवचने मोहनाश से संबंधित प्रश्न और उत्तर के द्वारा दर्शित या निश्चित रूप से दर्शित होता है कि संपूर्ण शास्त्र के अर्थ ज्ञान का फल इतना ही है संपूर्ण शास्त्र के अर्थ ज्ञान का फल इतना ही है क्या यत यद उत क्या है वो यद उत्ष जो की या अज्ञान सम्भोहना अज्ञान सम्भोह ऐसा आकार तो नहीं है गीता प्रेस में गीता प्रेस के पुस्तक में नए संस्करण में 200 हो गया है अज्ञान नाम में आकार आ गया है आकार नहीं चाहिए हृष्टि चाहिए अज्ञान सम्भव नाश पाठ है पुस्तक में अज्ञान सम्भव नाश का है कि अज्ञान से उत्पन्न मोह का नाश अज्ञान से होने वाले मोह का नाश क्योंकि ये ज्ञान हो गया है तो ज्ञान से कार्य सहित अज्ञान निवृत्त हो जाएगा तो कार्य क्या है यार उसका मुँह जो अज्ञान से होने वाले मोह का नाश और आत्मा की स्मृति लाभ गा आत्म ज्ञान की प्राप्ति इसको पहले करना प्रसन्न उठा कि आत्मा के आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति और अज्ञान से होने वाले मोह का नाश, नाश। इस क्रम से लेंगे क्योंकि ज्ञान से ही मोह का नाश होगा ना आत्म ज्ञान की प्राप्ति और अज्ञान से होने वाले मोह का नाश क्या श्रुत था और श्रुति में वैसा और श्रुति में वैसा उगता लिखा है ना बाद में और श्रुति में वैसा कहा गया है अनाथ सोचा कि अज्ञानी होने के कारण मैं शोक कर रहा हूँ आत्मा को ना जानने वाला मैं शोक कर रहा हूँ ऐसा कह करके आत्मज्ञान होने पर सभी ग्रंथियों का मोक्ष कहा गया है ऐसा कहकर क्या कहा गया है मोक्ष और कब कहा गया है आत्मज्ञान होने पर सभी ग्रंथियों का मोक्ष कहा गया है हृदय ग्रंथि हृदय के ग्रंथियों का भिदन हो जाता है मालूम है न ये तत्र कोम वा का शोका एकत्र साक्षात्कार करने से शोक और मोह कहाँ रहता है ऐसा मंत्रवर्ण है क्या तत्र तत्व ग्रंथि तत्र का इति शोका कम इति क्या कर्म ऐसा करेंगे विद्युत हृदय ग्रंथि क्या तत्व वा का शोका एकत्रस्यता मंत्रवर्ण है न्यान देंगे आस्मृत पर में अनुस्मृति महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बारे में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा है कि युद्ध के मैदान में जो आपने उपदेश दिया था वह विस्तृत हो गया है वो मुझे विस्तृत हो गया है उस समय कर्तव्य कुछ दूसरा सामने आ रहा था है ना? तो इसलिए क्या था विवेक भी उस समय ठीक काम नहीं कर रहा था और भयंकर युद्ध का मेरे कारण किया गया मुझे अब आप कितना उपदेश कीजिए महाभारत में व्यास जी ने लिखा है महाभारत की ही गीता है महाभारत में ही वो प्रसंग है उसको अनुगीता कहा जाता है अनुगीता से यहाँ उदाहरण लिया आया है फिर महाभारत को ही पूर्वापर आप मिलाएंगे तो फिर उससे क्या लगता है उसको अर्जुन को आत्मसाक्षात का हुआ ऐसा लगता है क्या नहीं।, नहीं लगता है ना तो फिर यहाँ जो ये इन्होंने जो किया है ना ये किलामोक्षा वो विचारणी हो जाता है वहाँ पर अजिनो ने अपने व्याख्यान में कहा है कि की अभिनव गुप्त की व्याख्या में आया है की उनका जो कर्तव्य विषय नष्ट हो गया युद्ध करने के विषय में मुंह था ना उनको लड़ना नहीं चाहते हो गया है और ज्ञान प्राप्त हुआ है अपने कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त हुआ है और गीता के उपदेश से उन्होंने आत्मा का भी ज्ञान उनको हुआ है नहीं हुआ ये बात नहीं है पर अप्रोक्ष नहीं है वो वो अपरो हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब अभिनय उसने ऐसा कहा बिल्कुल जब गीता जो महाभारत की है तो महाभारत के प्रसंग को विचार करने से बिल्कुल ठीक लगता है ना महाभारत तो पर प्रसंग को मिलाएंगे तो वो अप्रोक्ष लगता है तो ये, नहीं अच्छा, ये भी, आ रहा, ना भी आ रहा है ना तो ये महाभारत लेकिन ज्ञान आत्मा ज्ञान हुआ है भगवान के उद्देश्य है इसमें कोई समझे नहीं ज्ञान हुआ नहीं ये नहीं है की जो सर्विनाम भी साक्षात कर रहे हैं महाभारत को आप ये कहिए क्या है आजकल पढ़ने के मूल ग्रंथों को तो कोई देखता ही नहीं है टीका उप टीका वाला जमाना है ना टिप्पणी का तो कुछ भी लिख दिया जा जाए जा, कुछ भी हो जाएगा मान लिख क्या महाभारत के अनुसार तो अर्जुन सर्वथा नहीं नहीं, नहीं, नहीं। भगवान भगवान को जानते तो है ही जैसा उपदेश किया है अप्रोक्ष वहाँ नहीं लगता है महाभारत के अनुसार ही जिसपे हृदय ग्रंथि का भेदन हो गया हो तो फिर बाद में इसे संदेह का स्थिति हो सकता था और अग्नो गुप्त ने ऐसा लिखा है और महाभारत को मिलाने से हो जाता है कश्मीरी काश्मीर के अग्नोगुप्त है और जो शिव सूत्र वगैरह सब उसी संप्रदाय के ग्रंथ है अग्नोगुप्त ने ऐसा लिखा है गीता की व्याख्या में अब ध्यान देंगे ये क्या कहता तो है जो ना यहाँ पे अर्जुन क्या कहते हैं तो वचनम खरीदे आपके बचनों को करूँगा मतलब आपकी आपके बचनों का पालन करूंगा आपके बचनों का मसूदन बड़ा सुंदर कितनी इसकी हाँ सूदन ये कहते हैं इस इसी तो कार्य किया है कि अच्छा कहाँ है आपको अच्छा जी अब स्थित हूँ मतलब आपकी आपकी आज्ञा में स्थित हूँ आपकी आज्ञा में स्थित हूँ तो आज्ञा तो विद्ध करने की है ना अच्छा और परिस्थे वचनंतो का जो है मशूदन अर्थ करते हैं यावर जीवन का वचनवतो की जीवन पर्यंत आपकी वचन का पालन करूंगा कि परम गुरु भगवान की आज्ञा का पालन करूँगा ये जो है न कौन कह रहा है अर्जुन कह रहा है की जीवन पर्यंत परम गुरु भगवान की आज्ञा का पालन करूंगा यही अर्थ किया है शब्दार्थ यही है ना पर तो भाग का अर्थ देखना ये कैसे निकाला इन्होंने थोड़ा देखिए अर्थ भाक् प्रकार के अर्थ कहते हैं जब संदेहा मुक्त रहित हूँ कवि से बचनम तो आपके वचन का पालन करूंगा और कवि से बचनम तो का अर्थ क्या किया इन्होंने? त्व अहम कृतार्थ था आपके अनुग्रह से मैं कृतार्थ हो गया हूँ मम कर्तव्य मेरा कोई कर्तव्य नहीं है यह अभिप्राय है यह कविसे बचनम तो का अर्थ जो है ये कैसे निकला ना हर त्यारे ये जो है ना शब्दार्थ है ये शब्द की शक्ति पृथ्वी से अविधा पृथ्वी से अर्थ निकल सकता है नहीं निकल सकता है न इसीलिए मसूदन ने अर्थ नहीं किया है ये जो लक्षण लक्षणा जो है ना जैसे ध्यान देना कोई व्यक्ति शत्रु के घर में भोजन करने जाता है उसको मना किया जाए आप भोजन करने नहीं जाना वो नहीं माने तो लोग रीच कर कहते हैं जाओ विषम भुख भी खा लो जाकर इसका क्या मतलब है शत्रु के घर में भोजन मत करो तो लक्षणा करनी पड़ी ना तो लक्षणा कब की जाती है जब जब वृत्ति से अर्थ ना निकले तो क्या जाती तो नहीं, नहीं, तो की जाती है विषम की जिसमु वृत्ति वाला अर्थ तो वहाँ लगता नहीं है तो लक्षणा की जाती है आप जानते हैं लक्षणा जघन्य वृत्ति है तो वृत्ति से काम न चलने पर भी लक्षणा की जाती है यदि कहीं शक्ति वृत्ति से कार्य चल रहे तो लक्षणा करनी चाहिए क्या नहीं, नहीं करनी चाहिए राष्ट्रकार के अनुसार यहाँ शक्तिवृत्ति से काम चलिए नहीं सकता दोनों में लक्षणा करोगी सीधा सीधा अर्थ था मूद सीधे अर्थ को मानते हैं हर जगह लक्षण है भी जानते में हर जगह लक्षण है कहीं भी आप देखोगे बिना इनका नहीं है दूसरे लोगों की शक्ति प्रति से कम चला लेते हैं अब देखेंगे इसका जब ये है इसे वचनम तो इस क्या प्रसादा तो काम कचार्था आपके अनुग्रह से मैं कृतार्थ हूँ और मेरा कोई कर्तव्य नहीं है लेकिन किया क्या है उसने आगे ये भी नहीं किया है क्या अच्छा ठीक तो तो है ऐसा जो है देख लेना लक्षार्थ अब इनके मन में ऐसा बैठा था कि वो कुछ करता नहीं अर्जुन को सुनता उन्होंने कह दिया ये ज्ञानी कुछ नहीं करता है जब भी इनके है निकारी नहीं है ज्ञान अरे यहाँ जो है उसको ज्ञानी मान लिया भाष्यकार ने आप में ज्ञान हो गया यहाँ भाष्य में माना है ना उनको यहाँ के भाष ऐसी आप देखिए यहाँ के घाट से देखिए और रही बात यह सांकर पूर्वाकरी, रही ये शंकर भाषियों की पूर्वाधिक स्थिति रहती है अंतर्विरोध की इसका परिहार नहीं है यही इनका है अब देखेंगे आप तो यहाँ पूर्व में ज्ञानी माना है उसको मान करिए कहा इन्होंने और मसूदन के अनुसार क्या है कि ज्ञानी होने पर भी आप ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही है ऐसा दूसरे यही क्यों किया है आप ध्यान देंगे और ये ऐसा ही लक्ष्यार्थी हर जगह शंकर सिद्धांत में सकता है हाँ स्वातंत्र्य करते कर नहीं नहीं फिर तो भक्ति योग हो जाएगा आप कह रहे हो तो भक्ति में तात्पर्य में तात्पर्य नहीं है, कर है। इसलिए शंकराचार ऐसा ऐसा कर रहे हैं क्योंकि स्वतंत्रता से कुछ नहीं करूंगा आपके अड्डी आपकी आज्ञा से आपके बच्चनों का पालन करूंगा ऐसा तो कर दिया जाए तो गीता का प्रतिपाद भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा और युद्ध हो ही नहीं सकता कभी भी ऐसा ऐसा कुछ अभिप्राय का अच्छा है अब ध्यान देंगे शास्त्र अर्थ परि समाप्त का शास्त्र का, का, का अर्थ समाप्त हो गया है ना शास्त्र का अर्थ गीता शास्त्र का अर्थ समाप्त हो गया अब इसके बाद कथा के संबंध का बोध कराने के लिए अर्जुन बोला कथा के संबंध का बोध कराने के लिए अर्जुन बोला मैं शंका करके आता हूँ थोड़ा पीछे हमको लपी ठंडी पूरी शास्त्र का अर्थ समाप्त हो गया, गया। इसके पश्चात अब एक कथा के संबंध का बोध कराने के लिए संजय बोला कथा के संबंध का बोध कराने के लिए मतलब कथा की परंपरा का बोध कराने के लिए कथा कहाँ से प्राप्त हुई संजय को कथा के संबंध का बोध कराने के लिए संजय बोला पढ़ो सुदेव से पाठ से च महात्मना संवाद इम्रउम्भुत रोम हर्षण अहम वासुदेव से पाठ से च महात्मन संवाद इमं अस्रउम अद्भुत रोम हर्षण अहम महात्मना वासुदेव से पाठस्ट अहम महात्मन वासुदेव क्या च्यापाथ से इम अद्भुतम रोम हर्षण इति अस्रोतम इस अहम क्या वासुदेव से च्यापार्थ से इम अद्भुतम इस प्रकार मैंने महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन के क्या संवाद संवादम के साथ उनमें है ना हाँ और संवादम के विशेषण क्या है अद्भुतम अद्भुत रोमहर्षणम रोमांच जनक रोमांच जनक इस प्रकार मैंने महात्मा श्री कृष्ण के और अर्जुन के इस अद्भुत रोमह संवाद को सुना है ठीक है इस प्रकार सुना है इस प्रकार जैसा कहा संजय जैसा संजय ने बोला सुना है अच्छा ये रोमहर्षणम का कार्य किया है वास्तवकार भगवान ने रोमांचक्रम से होने वाला है। नहीं नहीं भाई से नहीं हर्ष से है ना ये जो प्रसन्नता से ना जिसको साक्षात के को मिला हो भगवान के दर्शन संजय को हुआ है मालूम है दिव्य दृष्टि प्राप्त थी का हाँ तो सब देख करके बोला है तो वो तो, तो भाग्य बहुत भाग्यवान है संजय दिव्य दृष्टि से उसको पूरा बोला है दिव्य से बोला तो दसवें दिन दसवें दिन क्या था कि जब भीष्म पितामह गिर गए युद्ध के मैदान में तब भी धीतराष्ट्र को संदेह हो गया इसके पहले तब तो धतराष्ट्र समझते थे कि हमारे पुत्र बहुत सवल हैं वही जीतेंगे पांडव पराजित हो जाएंगे और जब उनको यह समाचार मिला धृतराष्ट्र को कि भीष पितामा युद्ध के मैदान में गिर गए हैं बाण उनके पूरे शरीर में लग गए हैं तब धतराष्ट्रवाच तब धृष्ट राष्ट्रवास ऑफिस फिर शुरू से ही बताया है दिव्य प्राप्त है तो दिव्य के द्वारा अतीत घटना को भी जान सकते हैं अतित कुछ जाना जाता है तो इस अतीत घटना का साक्षात्कार करके संजय बोल गया है संजय गीता को उपदेश कहुआ ले है लेकिन विश्वास ने प्रश्न दसवें दिन किया है दसवें दिन हाँ दसवें दिन तब फिर वो विश्वास विवास पर फिर संजय ने वहाँ दौड़ा है तो उसको तो यथावत दर्शन हो गया संजय को भगवान का भी का भी दर्शन हुआ है सब कुछ संजय को अच्छा और संजय को तो बहुत बड़ा विद्वान कहा गया है महाभारत में ये धृतराष्ट्र का मंत्री है और महारथी भी है ये है महारथी भी है युद्ध के मैदान में इसकी मुख्य सेवा तो धुतराष्ट्र के दरबार में थी वही दिव्य वेद्यास जी ने दी थी तो ये फिर इसकी सेवा धुतराष्ट्र के दरबार में थी लेकिन महारथी युद्ध के मैदान में गया है घायल होकर लौटा है बुरी तरह महाभारत में दिखाया गया है नहीं मन नहीं मानता है ना वीरों का कभी कभी तो अपनी ड्यूटी यहाँ है फिर मन नहीं मानना लड़ के देखते हैं तो लोग घायल होकर भागा वहाँ से ऐसा महाभारत में भी वहाँ भागना कोई अपराध भी नहीं कि उसकी सेवा तो यहाँ है बात लेकिन है उसको बहुत भारी विद्वान शास्त्रों का महाभारत ने कहा है और बहुत विद्वान है बड़ा भक्त है नहीं वेद उनको दिप दृष्टि देते हो क्योंकि समाधिकारी जानकारी दीजिए ये दिव्य दूसरे को नहीं दीजिए क्या तो जो भी वो कुछ ऐसे प्रसंग बने हैं कि उसको ही कहा उनके मुख से वैसा ही निकला तो कोई है को, ही धृतराष्ट्र भगवत कृपा का पात्र है उन और महाभारत में ये आया है ये धृतराष्ट्र और गांधारी ये सब अरण्य में चले गए थे ना और कौन कुंती तो जंगल में गए है ना तो वहाँ आग लग गई है आग से नहीं संजय बच के निकल गया वहाँ भी धृतराष्ट्रैसा जल करके मर गए संजय वहां भर के महाभारत में लिखा है जंगल में आग लग गई है ना उसमें ये गई ये सब आग में जले हैं और संजय वहाँ से निकल गए हैं क्योंकि उनको जो है ये वानप्रस्थी जीवन व्यतीत करने के लिए गए थे तो वानप्रस्थी के लिए धर्म में आज अग्नि में जल के मर जाना ऐसा महाभारत में दिया है और इनको ये इनको थोड़ा वो कुछ हुआ था इनको तो वानप्रस्थ आश्रम नहीं था संजय वानप्रस्थ उनका था वो सेवा में गए थे उनकी सेवा समाप्त हो गई चले गए महाभारत में आता है कि एक बार संजय दिखाई दिए है इसी हिमालय में गंगा तट पर वो एक बार रहे। लोगों ने उनको दर्शन किया है मतलब इस घटना के बाद की वो नहीं मरे हैं समझे ऐसा वो तो बहुत है। अच्छे आदमी संजय अब किसी पर भगवत अनुग्रह हो तो संजय मिल सकता है आगे, आगे। इति एवं इस प्रकार अहम वासुदेव से पार्थ या महात्मा महात्मा इस यथोक् संवाद को अस्र उत्म कर सुना है अद्भुतम करते अत्यंत विस्मय अत्यंत विस्मय है ना अत्यंत विस्मय को उत्पन्न करने वाला अत्यंत आश्चर्य को उत्पन्न करने वाला रोम आश्रम रोमांच रोमांचक्रम तो विचित्र बात आ जाए ना सामने विचित्र दृश्य रोमांच हो जाता है वो आश्चर्य प्रसिद्ध कशी देना तो कशी देना तो कोई आश्चर्य की तरह है। आ, तो कोई बस उसकी उत्तम श्रेणी का व्यक्ति जो है संजय है तभी आश्चर्य बोल जाता है क्या कमिम और इसे देखो अच्छा समय है अभी साठ आठ में जाना है तो पूरा कर दिया जाए नहीं तो कोई काम हो तो कल कर लेंगे चलो ले कर, परम। योगं कर स्वयं व्यास प्रसाद श्रुतवाह परम व्यास प्रसादा श्रुतवा अहम् गुह्यम अहम योगेश्वरात् कृष्णा साक्षात् कथयता स्वयं लगाइए व्या अहम व्यास प्रसाद परम गु योगम शुतवा अहम् व्यास प्रसाद अनुग्रह से एक तद परम गुहम इस परम गोपनीय योग को योग कर गीता शास्त्र करते है ना वास्तुकार के अनुग्रह से मैं इस परम गोपनीय गीता शास्त्र गीता शास्त्र को गीता शास्त्र को थोड़ा सा टूट गया दोबारा देखेंगे एक शब्द ऐसा लगाना स्वयं लिखा है ना तो व्यास प्रसादात अहम स्वयं व्यास जी के अनुग्रह से मैंने स्वयं, स्वयं एक तद तो परम एकम गुह योगम इस परम गोपनीय गीता शास्त्र को व्यास जी के अनुग्रह से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय गीता शास्त्र को साक्षात कथेता कथेरा श्रुतवान साक्षात उपदेश करते हुए योगेश्वर कृष्ण से सुना है साक्षात कथेता कथ hmm. योगेश्वराज कृष्णाथ श्रुतवान साक्षात उपदेश करते हुए श्री कृष्ण से सुना है स्वयं सुना है ना इसका मतलब परम्परिया नहीं बल्कि स्वयं सुना है लग गया कि तो साक्षात कथेता की साक्षात उपदेश करते हुए साक्षात उपदेश करने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण से सुना है क्या बोले स्वयं का संबंध कृष्ण से नहीं हम तो अच्छा कृष्ण से भी कर सकते हो तो हमने तो उसके साथ कर दिया है ना तो स्वयं क्या है कृष्ण कि तो जब बोलेंगे तो स्वयं बोलेंगे ही वो तो नहीं तो वही में बोला ना मैंने स्वयं सुना है ना इसलिए वही हमने करना ठीक है व्यास हम स्वयं व्यास जी के अनुग्रह से मैंने स्वयं व्यास जी के अनुग्रह से मैंने हाँ मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग को साक्षात उपदेश करते हुए श्री कृष्ण से साक्षात उपदेश करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण से सुना है साक्षात उपदेश कौन कर रहे हैं श्री कृष्ण वहाँ साक्षात ले लो यहाँ अर्जुन के साथ स्वयं ले लो साक्षात उपदेश कर रहे हैं या स्वयं सुना है परंपरा नहीं कि एक किसने दूसरे को सुनाया तीसरे को सुनाया ऐसा नहीं तो स्वयं सुना है दिव्य दृष्टि प्राप्त है इनको से क्या है दिव्य स्रोत भी सब्ध हो गए ना भी नाव्य हो गए उनके सब दिव्य हो गए भाव भी सब हाँ, व्यास प्रसाद व्यास जी के अनुग्रह से उनसे दिव्य चक्षु के प्राप्त होने से उनसे दिव्य चक्षु के प्राप्त होने से एकम संवादम इस गोपनीय संवाद रूप योग को सुना है तरम, है ना योगम कि योग का साधन होने से योग है ध्यान देंगे यहाँ पर योगम योगार्थक्रंथोप योगा ऐसा पाठ है, है? कला संस्थान में नहीं है आ, इसमें इसमें दिया है गीता में भी नहीं है इसमें दिया है कि योगार्थक के बाद में ग्रंथोप योगा लिख लो चाहे योगार्थकवाद ग्रंथोप योगा ऐसा लिख लेना योग अर्थत्वाद के बाद लिख लेंगे ग्रंथोप योग योग योग का साधन होने से ये ग्रंथ भी योग है योग का साधन मतलब कर्म योग ज्ञान योग को समझने का साधन है ना कर्म योग और ज्ञान योग के जानने का साधन ग्रंथ है तो ग्रंथ को क्या कहेंगे योग गीता शास्त्र गीता शास्त्र रूप ग्रंथ लग गया तो यहाँ शास्त्र कहा गया ना हाँ योग का साधन होने से योग है किस योग का साधन कर्म योग और ज्ञान योग रूप योग का साधन होने से योग है योग क्या है ये संवाद है ना हुआ मतलब अथवा कि संवाद ही योग है अथवा इस संवाद रूप योग को संवाद रूप हाँ तो पहले पक्ष में योग का साधन होने से योग कहा और दूसरे पक्ष में उसको सीधे योग कर दिया संवाद को ठीक है हुआ अथवा अथवा इस, इस संवाद रूप योग को अथवाद ही योग है या संवाद ही क्या है हाँ इस संवाद रूप योग को ही योगेश्वर कृष्ण से साक्षात कहते हुए मैंने स्वयं सुना है मतलब परंपरा से नहीं सुना है स्वयं सुना है साक्षात उनके कहने से ऐसा साक्षात वक्ता श्री कृष्ण है और स्वयं सुनने वाले कौन है संजय है अच्छा विश्व रूप का दर्शन संजय को हुआ तो वहा किसी ने दर्शन नहीं किया ऐसा आया था ना में ऐसा निया कर दिया था राजस्मृत संस्मृत आगे देखेंगे मुहु राजन राजस्मृत संस्मृत संवादम इमम अद्भुतम केशवादुनो पुण्यम दृश्यामी क्या मुहु मुहु राजन केशवार्जुनोर इम्भुत पूर्ण संवाद राजुनोर इदं अद्भुत पूर्ण संवाद संस्मृत संस्मृत मुहुर् मुहुष फिर देखेंगे राजन केशवाजुनोर इमं अद्भुत चा पूर्ण संवादम इमं अद्भुत च पूर्णम संवादम संस्मृत संस्कृत मुहु मुहूस् हे राजन से हैं हैं। राजो और अर्जुन के इस अद्भुत पूर्ण पूर्ण है ना क्योंकि ये इसके इसके सुनने से पाप नष्ट हो जाता है इसलिए क्या ये पूर्ण है हे राजन केशो और अर्जुन के इस अद्भुत पूर्ण संवाद को इस अद्भुत पूर्ण संवाद का संस्कृत संस्कृत बार, बार बार स्मरण करके केशव और अर्जुन के इस अद्भुत पूर्ण संवाद का बार बार स्मरण करके बार बार अच्छी बात का बात का बार बार स्मरण आता है संजय को बार बार स्मरण आ रहा है बार बार मुहुं मुहुं की बार बार स्मरण करके मुंह मुहू रामी कि बार बार हर्षित हो रहा हूँ है न बार बार स्मरण करके बारम हर्षित हो रहा हूँ और देखेंगे आश्चर्य तस्वीर कष्टी देना आया ना, कोई तो दुर्लभ है राजन हे धृतराष्ट्र संस्कृत संस्कृत संवादम इम अद्भुतम केसव और अर्जुन का ये पूर्ण संवाद पूर्णम कर है श्रवणादपति पाप हरम श्रवण से भी पाप का हरण करने वाला हरण करने वाले इस संवाद को सुन कर के मुँह मुंह क्या है हो रहा है वाह ये अच्छा तो, तो वो वन में चले गए विश्वास्त्र के साथ और उनके जल जाने पर दाव हो जाने पर वो हिमालय में प्रतिष्ठा तो साधना दिली चले गए महाभारत के एक बार देखा गया है उनको ज्ञान गंगा तट आरोप हिमालय में गंगा तट आरोप ज्ञानियों के मध्य में देखा गया है महाभारत ने देखा उनको बिना भगवत है भाई अर्जुन तो भगवान की है हे राजन संस्कृत संस्कृत संवादम इम अद्भुतम केशव अर्जुन के अद्भुत ये हो गया ना चलो आगे देखना संस्मृते संस्मृते रूपम क्या है आगे अत्युतम है अत्यभुत हरे तच संस्मृते संस्मृते रूपम अत्युतम हरे विस्म राजन भ्रष्यामी क्या पुनः पुनः अच्छा, अच्छा। हम हाँ देखेंगे राज <coughs> बार आया है क्या राजन और ही राजन हरे है तद अत्युतम रूपम राजन हरे है तद अत्युतम रूपम संस्कृत संस्कृत में महान विस्मया क्या पुनः पुनः हस््यामी एक बार और देखेंगे क्या राजन हरे तद अदम संस्कृत ने महान विस्मया क्या, पुनहा पुनहा ने क्या राजन और हे राजन हरे तद अत्युतम रूपम हरि के उस अत्यद्भुत रूप को हरि के उस अत्यंत अद्भुत रूप को अत्यंत विस्मयजनक रूप को कौन जो विराट रूप है ना हरि के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप का बार बार स्मरण करके बार बार स्मरण करके मैं महान विस्मया मुझे महान विस्मय हो रहा है बड़ा आश्चर्य हो रहा है क्या पुनः पुनः हिस्मी और पुनः पुनः हर्षित हो रहा है अब कितना हर्ष होता होगा हो उनको जिसने भगवान का दर्शन किया है उसका आनंद का ठिकाना नहीं होगा है ना संसार की वस्तुओं में नहीं है परमात्मा का दर्शन किया होगा कितना आनंद होता होगा उसकी मस्ती को ही जानता होगा है ना उसका एक कर्ण का भी अनुभव हो जाए तो फिर संसार भूल जाता है विलक्षण शांति पहले अनुभवी आती नहीं हो जाता है। अब संस्य संस्य लगता वो भाग गया <laughs> है ना वही निकल देखेंगे अत्यंत अद्भुत विश्व रूप का दर्शन करके मुझे महान विषमय हो रहा है और पुनः पुनः मैं हर्षित हो रहा हूँ जिसमें करके कर आश्चर्य ठीक है जिन बहुना बहुत बहुत क्या क्या कहना कहना तो सुन लो ये जो संघटराष्ट्र को सुना रहे हैं संजय अब अपना जो भाई वो तात्पर्य बता दिया तात्पर्य सुना रहे वो किस क्या जन्म ले किया आकांक्षा से प्रश्न किया उसका कौन जीतेगा कौन हरेगा उसको तात्पर्य बता रहे हैं ये समझ लीजिए समझ लेखेंगे तो वो है सब बुद्धि जब मुंह से आद्रित हो जाती है तो कुछ नहीं करवाता कर पाता है जाना धर्मम जाना मुँह ऐसा होता है तो सब तो सब फेल हो जाता है शास्त्र भी उसका काम नहीं करता है शास्त्र तो है उसको सभी को बोल रहा जानता नहीं हो भगवत कृपा ना हो शास्त्र ज्ञान कुछ नहीं करता है चिंता लगना ये यत्र यत्र योगेश्वर पार्थो श्री धनु तत्री ध्रुवा योग योगेशनुरा पार्थ तत्री विजय त्र ध्रुवा श्री ध्रुवा को सत्क बनानेंगी तत्ध्रुवा श्री ध्रुवा हाँ तथा ध्रुवा श्री विजया श्री कृष्ण है जिस पक्ष में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं यत्र धनुरा पार्थ और जिस पक्ष में धनुर्धारी पार्थ हैं जिस पक्ष में धनुधारी पार्थ हैं अर्जुन है, है। तत्कार उस पक्ष में श्री विजय उस पक्ष में ध्रुवाश्री, विजय भूति और नीति है क्या क्या है श्री विजय भूति और नीति है ऐसा मेरा ऐसी मेरी मती है का मत ऐसा मेरा मत है शब्दों का अर्थ भाष्य में देखेंगे है ये पक्षे योग का अर्थ है योगा नाम ईश्वर योगा नाम हाँ तो प्रिय शांति योगा नाम ना सर्व योगा नाम सर योगान सभी योगों के ईश्वर क्यों सभी योगों के ईश्वर योग अच्छा ये के आनंदगिरि ने क्या लिखा इसका का है है क्या तो दोबारा शुरू से सर्व ज्ञान और कर्म ये सर्व योग हो गए आ, आगे ज्ञान कर्म सर्व योग हो गए उनके बीच मतलब कारण है सब क्या कारण हुआ शास्त्रीय ज्ञान मतलब परोक्ष ज्ञान और वैराग्य ठीक है ठीक <laughs> है ज्ञान वैराग्य लगाइए फिर की ईश्वरा योगेश्वरा कर योगा नाम ईश्वर सभी योगों के ईश्वर अच्छा क्या लगाया है यहाँ पर क्या क्या लगाया यदि क्या लगाया है तो फिर ऐसा करना यदि क्या पर ध्यान ना दो तो ऐसा लग जाएगा सर योग बीजस् तत्पाद संपूर्ण ऐसा लगाना क्या के कारण ऐसा करना की तत्पत्वाद करते सभी योग उनसे उत्पन्न होने के कारण है ध्यान दो सर्वयोगा नाम तत्व भगवान तत्व लेना है श्रीकृष्ण सभी योगों की परमात्मा से उत्पत्ति होने के कारण या सभी योगों की परमात्मा से प्रवृत्ति होने के कारण है oh. सभी योगों के प्रवर्तक भगवान है ah. सभी सभी योगों के प्रवर्तक श्री भगवान होने के कारण लगभग सभी योगों के प्रवर्तक श्री कृष्ण को होने के कारण है oh. किसके पर प्रवतवाद करनी है किसके साथ है सर्वयोगाराम है ना कि सभी योगों की भगवान से प्रवृत्ति होने के कारण सभी योगों को भगवान से उत्पन्न होने के कारण या भगवान से उपदिष्ट होने के कारण लेना सभी योगों को भगवान से उपदिष्ट होने के कारण वे सभी योगों के ईश्वर हैं सभी योगों को भगवान से उपदिष्ट होने के कारण वे सभी योगों के और सर योग बीज सर्वयोगे और सभी योगों सर्वयोग कौन हुआ कर्मयोग और ज्ञान योग इनके बीज कौन हुआ परोक्ष ज्ञान और वैराग्य और सभी योग का बीज ज्ञान वैराज्य भी उनके द्वारा उपदिष्ट होने के कारण वे सभी योगों के ईश्वर हैं। योगों के ईश्वर इसलिए कहा गया कि योग के ईश्वर हैं योग के बीच के ईश्वर है ज्ञान बैराग्य के योग के ईश्वर और योग के बीच हाँ मतलब योग के उपदेष्टा होने से और ज्ञान बैराग्य जो योग के बीच या उनके उपदेष्टा होने के कारण वे सभी योगों के ईश्वर है चकार नहीं है चकार नहीं है तब तो यदि चकार नहीं है तो क्या नहीं है ना उसमें एक तो हम देखते है उसमें क्या क्या ठीक रहेगा हम देखे लेते हैं तो उसमें निकालना पुस्तक में में खोलो गया यह पक्ष धनुर्धर है गांडी कि गांडी धनुष को धारण करने वाला अर्जुन है गांडी धनुष को धारण करने वाला अर्जुन है तरह से उस पक्ष में स्त्री श्री अर्थ संपदा संपत्ति स्त्री का क्या अर्थ है संपत्ति सत्र करते हाँ तस्वीर पांडवा नाम पक्षे उस पांडवों में पक्ष में श्री है श्री संपत्ति और विजय है सत्र भूति तो करते करते है भाष्यकार विशेष विस्तारो भूति ही श्री के विशेष विस्तार को भूति कहते हैं स्त्रीकर्थ होता है लक्ष्मी है ना संपत्ति स्त्री का संपत्ति तो संपत्ति का विशेष विस्तार मतलब हाथी घोड़े रूप से विस्तार है घोड़े तमाम हो भूमि तमाम ऐसा गज रूप से उसका विस्तार तो स्त्री के विशेष विस्तार को क्या कहते हैं भूति स्त्री कर संपत्ति उसका विशेष विस्तार को भूति कहते हैं ध्रुआ कर एवं इत एवं मोहम्मति ऐसी मेरी मती है ऐसा मेरा मत है कि किसने बोला अब ये सारांश में ये, ये अंतिम ने बोला ऋतराष्ट्र को विजय नीति श्री कृष्ण नीति नीति जानते हैं नीति नहीं ही परिवर्तन नीति का ही पर्याय नहीं महाभारते संहिताम वैयासिक्याम भी श्री मद भगवत गीता सूपन सत्सु ब्रम विद्याम योग्री श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष सन्यासो नाम नंबर में जो है तो शास्त्र ये योगम का है ना न्यादा यहाँ गीता शास्त्र का है यहाँ योगम गीता शास्त्र है शंकराचार्य हाँ, लेते हैं दूसरों को भी यहाँ लिया है तुमने कर दिया सबने एक है एतम एतम एतम संवादम संवादम संवादम अच्छा के के कारण कारण कर कर दिया अच्छा। के कर दिया में, है। में? प्रसाला, प्रसाला अच्छा। क्या बनेगा पुलिं, ये तो कहा होगा नोगम्मी होने के कारण कुलिंग होना चाहिए एसम? नहीं नहीं मूल में क्या है एतद, एतद ये किसका विशेष है योगम योगम आया है ना योगम के कारण उसको कर दिया है अच्छा योगम के कारण कर दिया है है अच्छा मतलब यदि योगम को विशेष रखना है तो एकदम तो समस्त मान लीजिए कहना समस्त मान लीजिए जब योगम को से से तो विशेष गोविंद भगवत, भगवत है श्रीमद आचार्य शंकर भगवत श्री भगवत गीता भक्से मोक्ष संाप्तिम अगमद इदम, तो गीता समाप्ति को प्राप्त हो चुका है समाप्त हो गया अरे तो आपको अब तो समय खत्म हो गया आपको ये बात कल बतानी चाहिए थी याद रखा नहीं तो आपको पहले से बोलना चाहिए आपको समय बहुत हो गया किसी दिन बता देंगे आपको ठीक है एक दिन बता देंगे आप जो शंकराचार्य का